ब्रह्मसूत्र के यानी प्रारंभ से हम लोगों को स्वाध्याय प्रारंभ करना है में प्रथम अध्यास अध्यास भाष्य भाष्य की तथा संपूर्ण भाष्य की टीका है भाष्य रत्न प्रभा भाष्य रत्न प्रभा के मंगलाचरण में आठ श्लोकों की रचना भाष्य रत्न प्रभाकार ने की है उन श्लोकों का प्रथम हम लोग अर्थानुसंधान करें फिर भाष्य जो भाष्यरत्न प्रभा में अध्यास भाष्य की व्याख्या करने के लिए अवतरण लिखा गया है उस सब की चर्चा करते हुए अध्यास भाष्य का विचार प्रारंभ होगा तो प्रथम जो भाष्य रत्न प्रभा टीका के मंगलाचरण के आठ श्लोक है उनका विचार करें हम तो पहले श्लोक का उच्चारण कर ले पहले यमिह कारुणिक शरणंगतो स हो दर आप महत्पदम तमहांसु हरि पर जनक जांकम्तुखाकृति ते प्रथम श्लोक है इसकी व्याख्या पहले हम लोग करेंगे व्याख्या करने का अर्थ है जिस ग्रंथ का व्याख्यान किया जा रहा है उस ग्रंथ संबंधी पांच कृत्यो को संपन्न करना पांच कृत्य होते हैं पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेप का समाधान इन पांच कृत्यो को संपन्न करना माना जाता है उस व्याख्या ग्रंथ की व्याख्या हुई यहां व्याख्या है इन आठ श्लोकों में से अभी पहला पहला श्लोक इसकी व्याख्या करनी है तो इस संबंधी पांच कृत्यों को संपन्न करना पहला कृत्य है पदक कृत्य पदच्छेद तो पदच्छेद करना है तो पहला पद है यम दूसरा है फिर है कारुणिक शरण और अपि गत अरिशहोदर आप महत्पदम तम अहम आशु हरिम परम आश्रये, जनक आश्रय जनकजाक अनंतुखाकृतिम ये विशेष ये सब पद हैं कितने सोलह पूरे अनंत सुखाकृतिम तक सोलह पद हैं यमीह कारुणिकम शरण तह से लेकर के महत्वपदम पूरा एक पद है तो यह पदच्छेद हुआ तो फिर पदार्थुक्ति में पद की विभक्ति आदि के विषय में चर्चा होती है तो यम तो यत शब्द का द्वितीय का एक वचन है यह अव्यय है इदम् शब्द का ही यह रूप बना है कारुणिकम ये एक प्रथमा का क्या न द्वितीय का एक वचन है शरणम् भी द्वितीय है गतः प्रथमा है और अपी अव्ययपद है अरिशहोदरा प्रथमा का एक वचन है आप क्रियापद है और महत्पदम ये हैं तम द्वितीय अहम भी प्रथमा हैं आसु अव्य है हरिम दु, द्वितीया परम द्वितीया आश्रय उत्तम पुरुष का एक वचन, वचन लटलकार जनकजाकम द्वितिया का एक वचन है अनंत सुखाकृतिम भी द्वितीय है तो इस प्रकार ये इनकी विभक्ति है संस्कृतज्ञ को विभक्ति का ज्ञान हो जा तो अर्थ समझ में आ जाता है इसके बाद होता है यदि कोई वृत्तियात्मक पद है तो उसका विग्रह छेद पदार्थोक्ति विग्रह तो विग्रह में यह वृत्ति वृत्यात्मक पद के अर्थ को बताने वाले वाक्य को कहा जाता है विग्रह संस्कृत में दो प्रकार के पद होते हैं वृत्यात्मक और अवृत्त्यात्मक वृत्तियात्मक पदों के अवांतर पांच भेद हैं वृत्तियात्मक पदों के पांच भेद उनमें कृत यानी कृदंत शब्द कृत प्रत्यय होते हैं कुछ तद्धित प्रत्यंत शब्द वृत्ति कहलाते हैं दूसरी मूर्ति, पहली है कृदंत धितांत एक शेष एक शेष होता है वो भी वृत्ति मानी जाती है और समास और सनादि धातु रूपा सनाद्यंत धातु रूपा इस प्रकार ये पांच वृत्तियां होती है उसमें से यम ये तो अवृत्त्यात्मक पद है तो जितने वृत्तियात्मक पद हैं, वे इन पांच प्रकार में से किसी न किसी प्रकार के होंगे तो इह ये एक पद है तो इह ये है तद्धित वृत्तियात्मक पद तदितान है प्रत्यय हुआ है इदम शब्द से तो इह बन जाता है अस्विन इति इह ये उसका विग्रह होगा इति इह और श, आ, ये भी तद्धित वृत्ति है करुणा संजाता इति कारुणिक ऐसा पंडा संजाता अस्य पंडित बन जाता है तो करुणा संजाता अस्य इस अर्थ में कारुणिक बन जाता है ऐसे मत्वर्थीय एक अत इनी ठनो ठन थन प्रत्यय होता है कारुणिक बन जाता है करुणा जिसमें है कारुणिक कहते हैं तो शरण शब्द का अर्थ आश्रय निकलता है भी कृतवृत्ति तो है और अपि तो अभ्य है सहोदर सहोदर कहते हैं भाई को सहोदर कहते हैं भाई भ्राता अरि कहते शत्रु को तो अरे हे सहोदर अरि सहोदर ये ष्टी तत्पुरुष समास है आप ये आपली व्याप्त धातु का लीट लकार का प्रथमा का एक वचन है प्रथम पुरुष का एक वचन महत्पदम में कर्मधारे समास है महत चेती महत्पदम और तम अहम ये द्वितीय है यो सब इसमें समास नहीं क्या नाम विग्रह वृत्ति नहीं है ये आसु ये भी वृत्ति नहीं है हरिम हरति दुखानी इति हरि ऐसे कृत वृत्ति हरियहरणे धातु से करता अर्थ में इन प्रत्यय करके हरि शब्द बना तो बन गया हरति ति पापानी थी हरिम हरि तम हरिम परम ये दुतीया और आश्रय आंग उपर्यपूर्वक श्री सेवायाम धातु से आश्रय बना है उत्तम पुरुष का एक वचन जनकजाकम जनकात जाता जनक जा जनकात जाता जनकजा बिल्कुल ही बंद हो गया जनकात जाता जनकजा ठीक और जनकजा अंके यश स जनकजाक जनकजा है सीता जी वो है अंक में बाजू में जिनके उनको जनक जांक कहता है राम जी बहरी षी क्या नाम बौरी समास है जनक जाके यश असो जनकजाक तम जनकजाकम अनंत सुखाकृतिम अनंतंच तत्सुख अनंत और अनंत अनुख आकृति युखाकृति तम अनंत सुखाकृति ऐसा समस है अनुखाकृति ये विग्रह है उसका तो विग्रह होने के बाद होता है वाक्य योजना हरिम आश्रय ऐसा अनुय करिए अहम्, तम हरिम्, आश्रये। अहम तम आश्रय यदोरित्य संबंध होता है तो शब्द और तत शब्द का यहां प्रयोग है ना तम तो तम कौन तो उसको बताने के लिए है इह यम कारुणिकम अरी अहम शरणं गतः शरण गरी सहोदी महत्पदाप तम शरणं अहम् आश्रय ऐसा न करिए और तम के विशेषण है हरिम आश्रय ये है हरि का विशेषण है परम जनक जनकजाक अनंत तम आश्रय तो इस प्रकार ये अन्वय होगा कि इह यम हरि कारुणिक आप तम परम हरिम आसु अनंतुखाकृतिम हाँ? हाँ, ऐसा करिए अहम् आसु क्रिया विशेषण है क्रिया विशेषण अहम् आसु आश्रय आसु कहते हैं शीघ्र को तत्काल जल अविलंब तो अर्थ निकलेगा यह यानि अस्विन लोके संसारे इस संसार में क्या हुआ तो कहा कि शत्रु का जो भाई है वह भी जिस करुणा संपन्न की शरण में आया तो महान पद को प्राप्त कर लिया महत्पदम तो राम जी के अरि हैं शत्रु हैं रावण यानी शत्रु दर यानी रावण का भाई विभीषण राम की शरण आए और राम ऐसे करुणा संपन्न हैं करुणा से युक्त हैं कि अपनी शरण आए हुए शत्रु के भाई को ही राजाभिषेक तो कर ही दिया लेकिन चिरंजीव बना दिया हनुमान जी के साथ साथ विभीषण भी चिरंजीव है तो शत्रु के भाई को भी अपनी शरण आए हुए शत्रु के भाई को भी जिन्होंने महान पदों एक तो लंका का राज्य राजा बना दिया और दूसरा ये चिरंजीव बना दिया महान पद की प्राप्ति करा दी कहते हैं तम परम हारियम तो ये जो सब के दुख का हरण करने वाले और जिनके अंक में बाजू में सीताजी हैं ऐसे भगवान राम वो है परमहरि और वे कैसे हैं तो अनंत सुखाकृति अनंत शब्द अविनाशी सुख अनंत सुख नित्य आनंद और वही उनकी आकृति है स्वरूप है राम का स्वरूप जो मानव विग्रह दिख रहा है वो सगुण साकार स्वरूप है औपाधिक स्वरूप है लेकिन वास्तविक स्वरूप राम का क्या है जो सबके दुखों का हरण करते हैं उनका उनके सुख के पास कभी भी दुख नहीं आता है दुख देखा ही नहीं जिसने कभी जिसके पास पहुंचते ही समाप्त हो जाता है आता ही नहीं है पास में जो निरुपाधिक स्वरूप है उस स्वरूप में पहुंचने के लिए अव्यक्त से भी पर है ना वो अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित साष्टा सापरागति तो अव्यक्त का अतिक्रमण करके जाना पड़ेगा अव्यक्त है अज्ञान भूमि अविद्या और दुख होता है मन का धर्म है इच्छा द्वेश सुखम दुखम इसमें ये सब मन को बताया गया है मन रूपी क्षेत्र का विकार है तो मन का अतिक्रमण करके मन का भी कारण जो अपंचकृत पंच महाभूतों का सम्मिलित सत्व गुण उनका भी उसका भी कारण जो अव्यक्त मह से भी आगे अव्यक्त और उस अव्यक्त को भी पार करके उस स्वरूप में पहुंचा जा सकता है उसको पार करना होगा इस स्थूल शरीर से नहीं बुद्धि से बुद्धि वृत्ति से पार करना है वहा से भी उसका भी अधिष्ठान जो निरतिश आनंद है आनंदम ब्रह्मणों विद्वान् न विभेति कुतश्चन जो कहा जाता है वो आनंद स्वरूप ये वे भूमा तत् सुखम करके नारद जी को सनत कुमार जी ने समझाया है जिसे वो जो भूमा है उसे यहाँ पर आनंद सुखा शब्द से बताया जा रहा है भूमा अपरिचिन्न आनंद यही स्वरूप है उनका विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यही बता रहा है न कि निरति से आनंद ही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है तो राम के दो स्वरूपों को यहां पर बताया गया है एक जनक जांग स्वरूप जो जिसकी शरण विभीषण ने ली और विभीषण को लंका का राज्य राजा रूपी पद तथा चिरंजीव पद प्राप्त हुआ जिनकी कृपा से एक वो पद है स्वरूप है हाँ, सोपाधिक स्वरूप और एक निरूपाधिक स्वरूप है राम का वो है अनंत सुखाकृतिम कृत्रिम निरतिश आनंद और उनका मैं आश्रय लेता हूं आशु शीघ्र ही अविलंब से ही उनका आश्रय लेना है अपनी अहंता को उनके यानी निरतिश आनंद रूपी आस्पद में स्थापित करना निरतिश आनंद स्वरूप को अपनी अहंता का आलंबन बनाना जिसे निधि ध्यान कहा जाता है अनात्मा उपाधि मात्र से अपनी अहम वृत्ति को निकाल करके निरतिशय अनंत सुखाकृति जिसको बताया जा रहा है उसी में अपनी अहम वृत्ति को स्थापित करना ये है अनंत सुखाकृति का आश्रय लेना तो उनकी मैं, उनका मैं आश्रय लेता हूं तो अर्थ है उनकी मैं भगवान शंकराचार्य जी ने जो पराभक्ति बताई है वो पराभक्ति करता हूं विवेक चुड़ामी में पराभक्ति बताई स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य भी धीये मोक्ष साधन सामग्रिया भक्तिर एव सो स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य भी धीयत अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुसंधान और अपना पारमार्थिक स्वरूप है अनंत सुखाकृति राम वो जो अनंत सुखाकृति राम है उनका मैं आत्मरूप से ग्रहण करता हूं ये अनंत सुखाकृतिम आश, आशु आश्रय का है तो इस प्रकार ये यमीह कारुणिक शरण गो तो प्यसोद आप महत्पद तमहमासुहरिम परमाश्रे जनक जांक सुखा कृतिम इस श्लोक की व्याख्या हुई ओंकारेश्वर में महाराज जी ने इसे रोज की प्रार्थना में रखा जैसे अपने यहां राम जी का तुलसी मानस का एक पाठ है ना यत न यवाद अमृत बी शुरुआत क्या है, है? यन माया मायावशवर्ती विश्वमखिलम रामायण का है ना तुलसी रामायण का वो रखा है राम जी के सामने प्रार्थना में ऐसे ये वहां पर रखा है ओंकारेश्वर में एक ये है एक और भी है एक अपने यहाँ रखा है प्रसन्नता यानगताभिषेकता वो इसमें आता है शायद बीच बीच में मंगलाचरण की नहीं आठ में नहीं है और हरेक पाद के प्रारंभ आदि में तो ये शुरू वाला ओंकारेश्वर के प्रार्थना वाले में भी मिलेगा यमी अब दूसरा श्लोक है इसका उच्चारण कर ले गौरिया सकलार्थदम निजपदाम भोजे न मुक्ति प्रदम प्रौढ़ं विघ्नवनम हरन श्रीढ़ुंडिंडा वंदे चर्मकलिकोपकैराग्यसौख्या मन्त विदूरं मनंत मन धुर श्रीकाशिशं शिव तो राम जी का आश्रय लिया प्रथम में एक प्रकार से यहां पर वस्तु मंगलाचरण किया है निरति से आनंद स्वरूप उनके इष्ट देव राम है का मतलब उपनिषदों के ब्रह्म है और ब्रह्म सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्म एकत्व एक और अनंत सुखाकृतिम अहम आश्रय इसमें मैं के रूप में उस निरति से आनंद स्वरूप राम का मैं आश्रय लेता हूं से एक प्रकार से जीव को अनंत सुखाकृति ब्रह्म से अभिन्न बताया ब्रह्मत्म एक बताया यही यहाँ का विषय है तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ ना अब ये जो द्वितीय पद आ, श्लोक है इसका विग्रह करिए पदच्छेदादि पहले तो श्री गौरिया तृतीया है सखलार्थदम निज पदाम भोजे और प्रौढ़ श्री विघ्नवन हनघं श्रीढ़ुंडित वंदे चर्मकोपकैराग्यसौख्या प्रतिशत अंतुर काशी केशम शिवम कितने हैं 19 19 पद है इसमें हैं शिवम तक वहां से वंदे से लेकर के गौरिया से लेकर के शिवम तक 19 पद होने चाहिए मैं बोलता हूं गिन लो श्री सकल श्रीगौरिया सकलार्थद निजपदाभोजेन मुक्तिप्रदम प्रौढ़ विघ्नवन हरघम श्रीढ़ुंडिताशिना वंदे इति प्रदिशंतम अंत विधुरम श्री काशिकेशम और शिवम उन्नीस तो ये पद, पदच्छेद हुआ पदार्थोक्ति में श्री गौरिया ये तृतीया का एक वचन है सखलार्थतम निज निजपदा भोजन तृतीया मुक्तिप्रद्वी है प्रौढ़ द्वितीया विघ्नवन द्वितिया हर द्वितिया अनघम द्वितीया ढ़ुी धुंड, तोंडासीनाती वंदे क्रियापद चर्म वैराग्य चर्मकोपकर परम प्रथमा न अच्छा ये बीस पद है न एक अलग निकलेगा अस्थि एक अलग निकलेगा नास्ती एक गिना था न तो न और अस्ति तो बीस इति और ये ये सौख्यात पंचमी है परम प्रथमा है न अव्य है अस्ति क्रियापद है इति अव्यय है और प्रदिशंतम द्वितीय है अंत विधुरम द्वितीय है श्री काशी केशम ये भी द्वितीय है शिवम द्वितीया है ऐसे इनका पद अच्छेद है बीस पद है तो विग्रह में ये श्री गौरी श्रीमती चासो गौरी श्री गौरी मध्यम पद लोपी समास है। जैसे श्री नमस्त्री गुरु पादां शंकरानंद गुरुपादामानंद में, श्री में श्री चासो चा इति श्री शंकरानंद बना मान पद का लोप हो गया मान का ऐसे यहां पर श्रीमती चासो सो गौरी ची श्री गौरी और तया श्री गौरिया तृतीया का एक क्वेश्चन है अर्थम याने अभिषित अर्थशब्द का अर्थ अभिक्षित अर्थशब्द का अर्थ निकला और चासो चाशो अर्थस्ती सकलार्थ अनेस सभी अभिक्षित सकलार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा जो भी हम चाहते हैं वो सब सकलार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा समस्त अभिष्ट सकलार्थ असकलार्थम ददाती यह सखलाार्थ तम सखलार्थदम ये सब शिवम के विशेषण है द्वितीय तो जितने भी हैं। शिवम वंदे वंदे का कर्ता है अहम ये उत्तम पुरुष है ना, कहीं अहम का प्रयोग नहीं है श्लोक में लेकिन कर्ता हो जाएगा अहम ही तो अस्मदी उत्तम सूत्र से उत्तम पुरुष हुआ है ना वो अस्मा शब्द का प्रयोग हो या ना हो वो हो जाता है उत्तम पुरुष अहम शिवम वंदे ऐसा अन्वय है बाकी जितने द्वितीयांत हैं उनका अन्वय करिए शिवम के साथ तो कुछ तो क्रियापद वो उसमें जाएंगे क्रिया के साथ कर्म के रूप में अनुत हो तो सकल आर्थम शिवम आम वंदे ऐसा अन्य जाएगा निज पदाम भोजे न तृतीय है इसमें निजस् पद पदों निजस्व पाद इति निज पदो ये बन जाता है स्वयं के जो चरण है और वही अंबुज है अंबोज है अंबोज है का मतलब कमल है चरण कमल तो नीज पदाम्भोज शब्द का अर्थ निकलेगा चरण कमल तृतीया का एक वचन है निज पदाम भोज भोजन प्रातिपदिक है निज भोज इसमें निज और पद में ष्टी तत्पुरुष समास और फिर अंबोज शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है अंबस जातम अंबोजम अंबोज कहते हैं कमल को और पद के साथ अंबोज का कर्मधारय धारे तो बन जाएगा अपने चरण कमल अपने चरण कमल तो मुक्ति प्रदम द्वितीय का एक है <coughs> प्रौढ़म ये प्रउपसर्ग और ऊढ़ वह धातु से वो अक्त वगैरह होकर के ऊढ़ बन जाता है बन जाता है प्रादु होढ़ सेसु से वृद्धि हो गई है एक वार्तिक आता है लघु सिद्धांत में तो प्रौढ़ इति ऊपर असल और विघ्न वनम का विशेषण है प्रौढ़म विघ्न का विशेषण है प्रौढ़म विघ्न वनम यानी बलवान जो विघ्न का जंगल है और उसका हरण करने वाला विघ्न का नाश करने वाला हरंतम ये प्रौढ़ विघ्न हरंतम ये हरंतम विशेषण है शिवम का और हरंतम का कर्म है विघ्न वनम वनम विघ्न हरंतम शिवम अहम वंदे ऐसा अनवय है और ये हरंतम का कर्म रूप जो विघ्न है उसका विशेषण है प्रौढ़ विघ्नवनम हरंतम ऐसे ही कोमल कोमल कहीं अंकुरित हुए हैं अभी अभी पेड़ उसको तो उखाड़ना किसी के भी वश की बात होती है छोटे मोटे विघ्नों को दूर करना लेकिन जो हजारों वर्ष पुराने पेड़ हैं, अच्छी जड़ें जमी हुई हैं जिनकी एक एक विघ्न को एक एक पेड़ के तरह बताया है और वो भी ऐसा पेड़ वट विशाल वट के तरह ये दिखाने के लिए प्रौढ़ ये विशेषण है ना और प्रौढ़ विघ्न वन है ऐसे एक दो विघ्नों का जंगल नहीं समूह नहीं अभी तो बड़े बड़े विघ्नों का जो समूह वनशब्द का अर्थ होता है पेड़ों का जंगल और यहां विघ्नों का जंगल है विघ्नों का जंगल या समूह है और छोटे मोटे विघ्नों का समूह नहीं प्रौढ़ विघ्नों का समूह और उसको हरंतम शिवम अहम वंदे ऐसा अनुय हो रहा है अनघम अघम कहते हैं पाप को और अनघ का अर्थ हो जाएगा निष्पाप, पाप रहित यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि में प्रजापति विद्या में जिसे दहर विद्या और प्रजापति विद्या में अपहत पापमा बताया गया वह निष्पाप अनेक कर्म रूपी मल से रहित श्रिया सहित ढूंडी इति श्री ढूंडी ऐसा करिए श्री सहित ढूंढी ढूंडी राज गणेश ढूंडी गणेश जी का नाम है और उनका जो तुंड है ंडी का जो तुंड ही है अशी तलवार गणेश जी का तुंड वो है अशी हां? हां? दंत। सुंड उसको सुंड को भी कहा जा सकता है या वो जो दांत है गणेश जी का दांत और वही है अशी अशी यानी तलवार खडग किसके लिए प्रौढ़ विघ्न वन का हरण करने के लिए इसलिए उनका विघ्न विघ्नेश नाम है ना एक गणेश जी का विघ्नेश विनायक विनायक का भी अर्थ यही निकलता है विघ्नों का अपहरण करने और चर्म कपालिकोप करने वैराग्य सौख्यात परम नास्ती इति प्रदिशतम यहां तक एक विशेषण है शिवजी का शिवजी के पास क्या क्या है तो एक चर्म है पहनने के लिए कोई व्याघ्रांबर कहते हैं कोई गज कहते हैं तो एक चर्म है उनके पास वही पहनते हैं और भोजन करने के लिए कोई पात्र चाहिए कि नहीं तो कपालिका रखी हुई है हाथ में एक पात्र हम्म तो चर्म और कपालिका यही उनके उपकरण हैं। उपकरण कहते हैं जीवन चलाने के लिए प्रसाधन महात्मा है तो कमंडल रखते हैं खपड़ रखते हैं रखते हैं ना लाठी लंगोटी कटी वस्त्र का ऊपर का वस्त्र ये सब रखते हैं ना इनको उपकरण कहा जाता है जीवन आवश्यक वस्तुएं तो फिर जिसका जितने वस्तुओं से काम चलता है उतनी उसको जरूरी है एक कमरे से नहीं चलता है, तो एक कोठी एक कोठी से नहीं चलता है तो फिर जितनी बढ़ा लो उतनी कोठिया और हर एक इसमें अलग अलग सब सामान एक ही कटोरी में काम नहीं चलता है दाल सब्जी रोटी चावल का तो फिर जितनी व्यंजन रोज भोजन के लिए से उतनी कटोरी उतने के लिए चम्मच ग्लास पात्र जिस चीज के भी वो सब उपकरण कहलाते है लेकिन शिव जी के पास क्या है तो लज्जा निवारण के लिए वस्त्र चाहिए तो एक चर्म है वस्त्र के नाम से और पात्र के नाम से है एक कपालिका तो कहते हैं चर्म कपाली को वैराग्या वैराग्य सौख्याम नास्ती इति प्रदिशंत शिवम तो बता रहे हैं इस संसार में हमने सूत्र में लिखा है ना कि सुरास्ताम ताम रिद्धिम दधती तो भगव प्रणिता महोक्ष खट इसमें आपके पास तो मात्र इतना ही संसार चलाने के लिए उपकरण है तो इसका अर्थ फिर दरिद्र है शिव जी और दरिद्र की उपासना क्यों करें दरिद्र होने के लिए कोई तो ऐसी बात नहीं आप दरिद्र तो नहीं है इंद्रादि देवताओं को जो स्वर्ग का राज्य आदि ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है वो आपके कृपा कटाक्ष से प्राप्त हुआ है भगव्रु प्रणिता रिदिम सूरा धारण सुरा करता है। तो कहा फिर अपने लिए क्यों इतना सा रखते हैं कहते नहीं स्वात्मा रामम विषय अमृत तृष्णा भ्रमती तो शिवजी जितने से कम से कम सामग्री से जीवन यापन चलता है उतनी ही सामग्री रख करके शिक्षा दे रहे हैं क्या शिक्षा दे रहे हैं कि वैराग्य सुख को छोड़ करके उससे बढ़ करके दूसरा कोई सुख नहीं है विक्रमादित्य के बड़े भाई भरत्री तो लिखते हैं राज्य में शत्रु का भय है शास्त्र में अपने से दूसरे विद्वान का भय है कभी शास्त्रार्थ हो जाए तो हर हरा न दे धन को कहीं से भय है चोर आदि से भी तो कहते हैं वैराग्य में वयम वैराग्य ही एक ऐसी वस्तु है कि वो जिसके पास आ गई वो निर्भय हो जाता है वैराग्य सुख और ऐसे ही जगत को भगवान शिव जी ये शिक्षा देना चाहते हैं कि वैराग्य सुख को छोड़ करके और कुछ बड़ा सुख है नहीं शिवजी से ही ये शिक्षा लेकर के भरतहरिजी ने लिखा वो तो चक्रवर्ती राजा थे सारा कुछ देख लिया था संसार का और फिर लिखते हैं कि वैराग्य में वाह भयम शिव ही बता रहे हैं शिव की शिक्षा को इन्होंने प्राप्त कर लिया भरतहरिजी ने वो तो बताते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं सिखाते जा रहे हैं वैराग्य सुख को छोड़ करके दूसरा कोई सुख नहीं है बार बार फिर समाधि में रहते हैं कैलाश में शिव लेकिन असुरों से त्रस्त हुए पराजित हुए देवता फिर जैसी तैसी यत्न करके शिव जी की समाधि खोल करके विषय सुख के लिए उनकी सुरक्षा करने के लिए एक तो प्राप्त करने के लिए योग के लिए भी और क्षेम के लिए भी उनकी समाधि खोलते रहता है। लेकिन शिव जी है वो शिक्षा दे रहे हैं कोई कोई ग्रहण करता है भरतहरिजी जैसा भरत्री हरिजी ने ग्रहण कर लिया ये यहां पर बताया जा रहा है कि चर्म कपालिका रूप उपकरण को अपने पास रख करके जगत को यह शिक्षा दे रहे हैं प्रशिक्षण दे रहा है। उपदेश दे रहे हैं क्या कि वैराग्या परम नास्ती वैराग्य सौख्यात परम सुखम नास्ती वैराग्य सुख को छोड़ करके दूसरा कोई महान सुख नहीं है सबसे बड़ा है कि बस हमारे अंदर से संसार के पदार्थों की यहां के भी और परलोक के भी कामना समाप्त हो जाए ये कामना ही तो आसक्ति है ना इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों के प्रति अनासक्ति हो जाए शिव ये बता रहे हैं तीनों लोगों के प्राणियों को इतना ही सामान रख कर गए तो चर्म कपालिका उपकरणेर वैराग्य सौख्या परम नास्ती इति प्रदिशंतम शिवम वंदे ऐसा अनु है प्रदिशंतम है शिक्षा दे रहे हैं दिखा रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं बता रहे हैं उपदेश कर रहे हैं और अंत विधुरम और श्री काशिकेशम तो काशिका के स्वामी है श्रीकाशिकेशम और अंत विधुरम का अर्थ है ये जो विधूर है आ, विधुर शब्द के कई एक अर्थ बताए गए हैं उनमें से विधुर होता है एक दुखी भी दुखी और दुखियों का जो दुख है यद्यपि विघ्न हरंतम उसे आ जाता है वो तो अंत विधुरम से वो लिया जा सकता है अंत शब्द के भी कई एक अर्थ निकलते तो निकट में है विधुर एक चंद्रमा को भी कहते हैं ना कि नहीं वो तो विधि विधु हैं क्या हा वो तो विधुर कहते ही हैं उनको भी विधुर कहते हैं ठीक ही कह रहे हैं आप कोश में लिखा हुआ है और एक विधुर शब्द का कोश में अर्थ किया है जगत में जिस जिस पर प्रेम करने वाला कोई नहीं है, है? हाँ करण है वो उसी अर्थ में जो बताया जा रहा है उनको अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए उसको बताने के लिए तो विधुर शब्द का एक अर्थ ऐसा भी निकलता है जगत में जिस पर प्रेम करने वाला कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति विधुर शब्द का एक अर्थ कोश में ये भी है और अंत शब्द का अर्थ होता है निकट तो जिसका संसार में कोई नहीं है जिसके जिस पर प्रेम करने वाला कोई ना कोई हो उसके लिए तो कोई ना कोई है संसार में जिसका संसार में कोई नहीं है उसके लिए अंत यानी निकट है जो ऐसा भी किया जाता है का मतलब जो आ, संसार में तुच्छ है संसार के द्वारा बहिष्कृत है उसे अपनाने वाला इस अर्थ में भी हाँ भूतों को कोई अपने घर में नहीं रख सकता ठीक है और संसार में स कोई भी स्मशान से प्रेम नहीं कर सकता स्मशान को कोई चाहेगा नहीं चाहता तो विदुर उस स्थान को भी कहा जा सकता है जिसे संसार का कोई नहीं चाहता कोई नहीं चाहता संसार का कि हमें स्मशान मिले स्मशान में जाना पड़े लेकिन जाना पड़ता है वो अलग बात कोई नहीं चाहता स्मशान से कोई प्रेम नहीं करता और कोई भी व्यक्ति खाली रहेगा आवश्यक कार्य करके तो उसको खोजना होगा यदि कहीं कोई क्रिकेटर है उसका होमवर्क आदि सब हो गया घर अभी खाली दो तीन घंटे हैं उसके पास तो उसको खोजना होगा तो कहा मिलेगा वो क्रिकेट के मैदान पर मिलेगा कोई बचपन में ही क्रिकेट का प्रेमी है तो कोई ग्रंथा पढ़ने का ज्यादा प्रेमी है तो वाचनालय में मिलेगा जाकर के लेकिन संसार के व्यक्ति जिनको स्मशान में कोई नहीं मिलेंगे स्मशान तो विरान होता है वहां कोई नहीं मिलता मजबूरी में गए हुए लोग ही मिलेंगे जिनको जाना पड़ता हो वो किसी को शोक नहीं होता स्मशान में समय बिताने का लेकिन शिव जी को खोजना होगा तो कहा मिलते हैं तो शिव स्त्रोत्र में कहा गया स्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा वो है संसार में प्राणी जिसे नहीं चाहते हैं उसे प्रेम करने वाला स्मशान से किसी का प्रेम नहीं है और शिवजी वहीं जाकर के अपना समय गुजारते हैं स्मशानेशु आ क्रीड़ा भूतों के साथ कोई समय नहीं गुजारना चाहेगा लेकिन वो खेलते हैं सहचरा उनके भूत पीछा पिछा इसलिए अंत विधुर है वो संसार में जो जिसको कोई नहीं चाहता उसको अपनाने वाले उसको अपना निकटवर्ती बनाने वाले वो है अंत विधुर अंत यानी निकटवर्ती और विधुर यानी संसार में जिसको नहीं चाहते वो है निकट जिसका अंत जिसका उसको कहते हैं अंत विधुर वो है शिवजी अंत विधुरम शिवम वंदे श्री काशी तो काशी का नाशी काशी काशी, काशी विश्वनाथ शिवजी बाह्य काशी वो और बृहदारण्य में जो एक काशी बताई है ये यहां आज्ञा चक्र में हमेशा अपनी दृष्टि रखेंगे तो वहां निवास है आत्मा का वो आत्मा तुम गिरजा सहचरा तो वहां पर शिव जी मिलते हैं आत्म रूप में तो काशिका काशिकेशम काशिका के ईश्वर का यानी काशी विश्वेश विश्वेश्वर शिवम वंदे तो इस प्रकार ये विग्रह होगा इसका अच्छा ओहो ठीक है आर्थी भी जल्दी हो जाती है इसका अन्वय बाकी है और अक्षेप का समाधान बाकी है ये चर्चा हम लोग कल करता है